बोलो स्वामी घट में वृत्ति व्याप्ति है या फल व्याप्ति है दोनों दोनों दु, है फल व्याप्ति का क्या था मैं नैतनजन प्रतिपरित प्रतिपरित चैतन्य जन्य देखो अधिक वृत्ति व्याप्ति नहीं है ब्रह्म में है में <देखा हूं> वृत्ति प्रति चैतन जन अतिशयत्व में किसका अर्थ है फलव्याप्ति का एक श्लोक आया था किसके याद ब्रह्म फल में वास्य बोलो जिनका याद है यह श्लोक है और बाकी दूसरा अलग है श्रवण मनन निधिध्या सबको जनपेक्षाया अतीय वस्तु चित्तवृत्ति का अवस्थान। ब्रह्म द्वितीय वस्तु में ब्रह्मकार आकार चित्त वृत्ति का, का अवस्थान ज्ञाता ज्ञान आदि विकल्प लय अनपेक्षा में ज्ञाता हूँ वृत्ति ज्ञान है आदि से ज्ञ है ब्रह्म इनका विकल्प रहते हुए वृत्ति रहना ही ये सब विकल्प समाधि है विकल्प लय की अपेक्षा नहीं करके ज्ञाता ज्ञान के विकल्प रहते हुए अद्वितीय ब्रह्म में ब्रह्माकार वित्ति का अवस्थान हो गया सभी किंतु निर्विकल्प में ये ज्ञाता ज्ञान गे आदि विकल्प कुछ नहीं रहेगा विकल्प रहेगा तो विकल्प में निर्गता विकल्प इसमें निर्विकल्प जिसमें ज्ञाता ज्ञान गे आदि विकल्प का लय हो गया नहीं रहा तो निर्विकल्प हो जाएगा तदा मृय गजादि भाने मृद भानव द्वैत भाने भी अद्वैत वस्तु भासते मृणमय गजा आदि भाने भी मिट्टी से गजा बनाया भान होने पर मिट्टी का भान होता है इसी प्रकार द्वैत भाने द्वैत भाने भी अद्वैत वस्तु भाषते द्वैत होता है अद्वैत का कार्य अद्वैत में अद्यस्त है द्वैत के भान होने पर भी अधिष्ठान अद्वैत वस्तु का भान होता है और कार्य का भी भान हुआ द्वैतक स विको हुआ तदुक दृषिस्व गगनोपम परम सततम् विमुक्तम् सकद विभात तजमेकम्क्षर अलेपक यदेह चाहत विमुक्त दृषिस्व दिखस्व ज्ञानूपे गगनोपम गुपम से गगनिक साम श्रुति के समान सामने यथा सर्वगतम सौक्ष अवस्थित देहे तथा गीता में कहा गया आकाश जैसे सब के अंदर बाहर एक ही नहीं होता है ठीक इस दीर्घ रूप चैतन्य ब्रह्म गगनोपम सब के अंदर बाहर एक ही इसका भेदक को कोई नहीं है परम गगनोपम परम ब्रह्म सकृत विभातम एक बार प्रकाश स्वयं प्रकाश हमेशा प्रकाश रहता है आजम एकम, अजमेम एक अक्षर अजन्मे एक अक्षरब्रह्म अलेपक अन लेप येपर ले ही निर्लपे असंग सर्वगत व्यापक समान, आकाशिकदय ब्रह्म तदे चुअ्य हम सततर मुक्त निर्विपकस्तु ज्ञाकल अक्षया वस्तु तदाकर कारिता चित्त वृत्ते अति तरह एक ही भाव अवस्थान निर्विकल्प समाधि में भी ब्रह्माकार वृत्ति का अवस्थान है अपेक्षा ज्ञानता ज्ञान आदि से ज्ञ का विकल्प नहीं रहेगा विकल्प लीन हो जाएगा लय की अपेक्षा करके अद्वितीय वस्तु में ही चित्त रहे तदाकर कारिता चित्त वृत्ते ब्रह्माकार वृत्ति चित्त वृत्ति रहे इत अति तराम एक ही भाव में अवस्थान लगातार स्थिर होकर करके रहे वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति ये निर्विकल्प समाधि है योग अभ्यास में उन ब्रह्माकार वृत्ति योग तो द्वैतवादी है समाधि आदि बताते हैं किंतु मैं ब्रह्म हूँ ऐसा योग दर्शन के अनुसार नहीं क्योंकि ईश्वर अलग है जीव अलग है ऐसा मानते हैं तो यहाँ ब्रह्माकार वृत्ति निर्विकल समाधि में रहती है किंतु ज्ञाता ज्ञान ज्ञान रहित होने से निर्विकल हुआ वही ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान की निर्वृत्ति होती चैतन्य से अज्ञान की निर्वृत्ति होती तथा तो जलाकारित लवण अन जलम अवभाषव अद्वितीय वस्ताकार अद्वितीय वस्तु आकाराकारित चित्तवृत्ति डालने पर लवन मिल गया हो गया आकारित लवन का भान नहीं होता देखने पर लवन नहीं दिखता है केवल जल ही दिखता है लवन अन लवन की प्रतीत नहीं होते हुए जल मात्र अभाषा बता जल मात्र का ही भान होता है ठीक इसी प्रकार अद्वितीय वस्तु आकार आकारिता चित्तवृत्ति अनुभाषे न उस समय जो ब्रह्मा तदाकर नहीं होगा समाधि चित्तवृत्ति अनुभाषे न केवल ध्यकार अद्वितीय वस्तु मात्र अवभाष जैसे जल मात्र ही दिखता है लवण जलाकार हो गया लवन का भान नहीं का भान होता है इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति से करते करते हम अस्वी ब्रह्म और ब्रह्माकार वृत्ति अद्वितीय ब्रह्माकार हो जाने से ब्रह्म मात्र का ही अवभाषण होता है वृत्ति का भान नहीं होता है वृत्ति विस्मरण वृत्ति का भान नहीं हो तब तो निर्विकल्प समाधि तब तो उससे अज्ञानी की निवृत्ति होती है जो तो वृत्ति का वान है तो सविकल्प समाधि है ततच्ते अवेद शंका नवती सुस्रुति और समाधि में कोई कहेगा की क्या भेद है सुश्रुत में कोई चित्त वृत्ति नहीं समाधि में कोई चित्त वृत्ति नहीं तो समान हो गया कहते हैं नहीं समाधि में चित्तवृत्ति का अभाव नहीं चित्तवृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति है सुश्रति अवस्था में ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है समाधि में ब्रह्माकार वृत्ति है।, है इसे सुश्रुति के साथ समाधि भेद है सुश्रुत अवस्था में वृत्ति नहीं है सुश्रुति अभेद शंका नवती उभत्र वृत्ति भान समानी वृत्ति का भान सुति अवस्था में वृत्ति का भान नहीं होता है समाधि अवस्था में भी चित्त वृत्ति का भान नहीं होगा वृत्ति भान तो दोनों में समान है सुरस्वती और समाधि में किंतु तत्सद्भावा सद्भाव मात्र अनुर्भेद उपपत्ति तत्भाव सदभाव पाठी जाए तत्सद सद्भाव मात्र अनुर्भेद उपपत्ति सद्भाव मात्र तत् सद्भाव असदभाव मात्र समाधि में वृत्ति का सद्भाव है सरुति में वृत्ति का सद्भाव है सरस्वती में चित्त वृत्ति नहीं है चित्त तो अज्ञान में लीन हो जाता है और समाधि में ब्रह्माकार वृत्ति है वृत्ति है इसको नहीं समझ करके कोई समझते है कुछ भी वृत्ति नहीं रहे ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं रहे तो निर्विकल समाधि होगा वो नहीं है योगियों का समाधि में बिल्कुल वृत्ति शून्य करते हैं यहाँ वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति रहे तो ब्रमाकार वृत्ति रहने से वो इतने वृत्ति का भान नहीं होने से निर्विकल समाधि है, है निर्विकल्प समाधि में अखंड ब्रमाकार वृत्ति अखंड ब्रह्म है तदाकर वृत्ति वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब होता है वृत्ति के द्वारा चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है वृत्ति आरूढ़ चैतन्य अथवा वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य उसके द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है इसे निर्विकल समाधि भी ब्रह्माकार वृत्ति है यही समझना वेदांत के संस्कार नहीं होने पर इसे कहते वृत्ति नहीं रहनी चाहिए अन्य वृत्ति नहीं रहे अस्य अंगानी समाधि के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्य है इस अंग का जिस प्रकार योग में द्वैत मत है उसको तो नहीं मानते साधना समय जो नियम कहा गया उसको मानते हैं अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा निर्विक अश अंगा निमित्त मतलब निर्विकल समाधि का ये अंग अंग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अर्थात तो सविकल्प समाधि यह निर्विकल्प समाधिक अंग है अहिंसा सत्य अस्त्य चोरी का भाव ब्रह्मचर्य अपरिग्रह संग्रह नहीं ये योग सूत्र है शौच संतोष तपस्वाध्य प्रणिधानी नियम शौच शुद्धि बाह्य आभ्यंतर शुद्धि संतोष है जो प्राप्त है उसमें संतोष होना चाहिए तपह तप है अपने बनना संभीत धर्म करना और कृष्ण चंद्रायणी जी तप है स्वाध्याय भी तप है तप के बाद साध्य अलगाया ईश्वर प्रणिधान ईश्वर का प्रणिधान ईश्वर का ध्यान चिंतन ये नियम है। और आसन में चरणादि संस्थान विशेष चरणादि विशेष अवयव संस्थान है पदमासन स्वस्थिकसन आदि आसन है प्राणायाम रेचक पूरक कुंभ का लक्षण प्राण निग्रह उपाय प्राणायाम प्राण को रोकने के लिए रेचक बाहर छोड़ना पूरा रेचक पूरा खींच कर लेना पूरक और कुंभ के बांध कर रखना खींच करके अंदर लेकर रुको कुंभ को हो जाएगा अंत कुंभ को पूरा छोड़ करके रुको तो वही भी कुंभ को हो जाएगा ये रेचक पूरक कुंभ को तीन मुखे उससे प्राण का निग्रह प्राण को रोकने का अभ्यास करना पड़ता है अभ्यास करे प्राणायाम बहुत करने पर मन में चांचल्य दूर हो जाता है इंद्रियाणाम स्वस्व विषय भी प्रत्याहार प्रत्यार। विषय के और इंद्रिय दौड़ती है परांग तस्मात नांतर आत्मान श्रुति में कहा गया ब्रह्मा जी ने इंद्रियों को ऐसे बनाया बाहर दौड़ती हैं तो बाहर विषय को जाते हैं उनसे हटाना है अपने विषय अपने अपने विषय से वापस करना है ये प्रत्याहार अद्वितीय वस्तु अंतर इंद्रिय धारण धारण अद्वितीय वस्तु में अंतर इंद्रिय अंतकरण का धारण मन को लगाना देश बंधस चित्त से धारणा चित्त को किसी में अद्वितीय वस्तु में लगाना तर अद्वितीय तर प्रत्येकता ध्यान, ध्यान। अद्वितीय वस्तु में विच्छेदेद अंतरिय वृत्ति प्रवाह विच्छेद होगा अंतर इंद्रिय वृत्ति का प्रवाह ध्यान असमाधि तो उक्त सभी कल्प को समाधि कहा गया है जिसमें ध्यान ध्यातृेय का कल्पना रहने पर भी लगातार वृत्ति का प्रवाह रसास्वाद लक्षण चतर विघ्ना संभवती ये समाधि करते समय लय विक्षेप कषाय रे विघ्न ही उसको समझना चाहिए लयस्तावत अखंड वस्तु अनावलंबन चित्त वृत्तिर निद्रा बहुत ध्यान करते हैं मन विक्षेप में इधर उधर भरता है थोड़े मन को हटा देते तो फिर निद्रा आ जाती लय अवस्था तो निद्रा में ही समय चल जाता है वो तो वृत्ति विक्षेप हट जाने से अच्छा लगता है थोड़ा किंतु निद्र ऐसे ऐसे होकर के समय चल जाता है वो लया अवस्था वो विघ्न है उसका समझना ध्यान करते समय निद्रा है तो लय वृत्ति चित्तवृत्ति हुई वो विघ्न है और विक्षेप क्या इसे अखंड वस्तु अनवलंबन वस्तु नालंबन होने वस्तु अनालंबन अखंड वस्तु को आश्रय नहीं करके चित्तवृत्ति रन अवलंबन अन्य विषय चिंतन करना अन्य को आश्रय करे चित्तवृत्ति तो ब्रह्म में आश्रित होना चाहिए किन्तु उसको नहीं करके अन्य चिंतन करे तो बैठा ध्यान में मन कहीं को चिंतन करता है इससे प्रसिद्ध है लय विक्षेप दोन होने के बाद एक है कषाय लय विक्षेप अभावे भी निद्रा भी नहीं और विक्षे भी नहीं किन्तु चित्तवृत्ते राग आदि वासना या स्तबावात राग की वासना होने से स्तब्ध होकर रह जाता है तो अखंड वस्तु को विषय नहीं करेगा ये कसाय है अखंड वस्तु को अनालंबन आश्चर्य नहीं करे विषय नहीं, कर, नहीं करे ये कसाय है और रसास्वाद अखंड वस्तु अवलंबन ना पी चित्त वृत्त है सभी कल्प आनंद आस्वादन रसास्वाद अखंड वस्तु का आश्रय करने पर भी चित्तवृत्ति में सभी कल्प आनंद है ब्रह्माकार वृत्ति जो है वो आनंद होता है वो आनंद का आस्वादन चिंता करे बीच में बड़ा आनंद है वो आगे निर्विकल समाधि को जाना चाहिए सविकल्प समाधि यहाँ पर खुश होकर बैठा बीच बीच में विचेद होता है और खुश होता है ये रसास्वाद विघ्न है अतः समाधि आरंभ समय सभी कल्प आनंद आस्वादन ये भी इसको भी रस्तास्वादन कह सकते समाधि आरंभ समय में सभी कल्प जो ब्रह्माकार वृत्ति होती है थोड़े समय के लिए ब्रह्मा कारम सिंह ब्रह्म ऐसे निश्चय हो जाता है बुद्धि से निश्चय शब्द से नहीं मन से जबरदस्त नहीं विचार करते करते लक्ष्य लक्ष्य विचार करते करते समय में ब्रह्म ऐसे निश्चय सर्वव्यापक होता है तो फिर देह भान नहीं रहता अपने को विलक्षण हो जाता है बड़ा आनंद लगता है तो आगे समाधि कहते समय उसका सोच करके आनंद खुश होना ये नहीं करके समाधि चतुष्टन विरहित चित्तम चार विघ्न रहित चित्त निर्वात दीप पद अचलम वायु रहित द्वीप जैसे शांत स्थिर है अचल सद अखंड चैतन्य मात्र अवतिष्ठते चित्त ब्रह्माकार वृत्ति करके, ब्रह्मा करके रहता है चित्त यदा तदा समाधि निर्कल्पक सधि उच्य निर्विकप सदिक तदुक मंडीक्रमिक लय संबोध चित्त विषिप्त शुन सक जानी है चम प्राप्त न चालात लय चिंत संबोधित निद्रावयावस्था चितकबोधनक ब्रह्मकार वृत्ति कर विक्षिप्तम समय पुनः मैं चित्त बाहर चल जाता है चिंतन करता है शांत करके ब्रह्म में लगाए सकसायम भी जानिए कसाये चित्त को भी समझी समझे भाव एक पद चित्त को समझे भाव स्तब्ध रह जाता है ब्रह्म चिंता नहीं करता है उसको समझी उसे हटाए समय प्राप्त अच्छा शांत हो गया पर मन लग गया उसको विचलिता नहीं करी। तत्र भवेत। तत्र सुख का नस्वादन नहीं करे प्रज्ञा से निसंग सो से निसंग कर रहे यथा दीप निवातस्तो नौपमा स्मृत गीता में कहा वायु रही स्थान में जैसे दीप न इंगत न चलती सा उपमा समाधि के लूप में है अभी जीवन मुक्त अथ जीवनमुक्तक्षणम उच्यते जीवनमुत्त नाम स्वस्वंड ब्रह्मज्ञानन तदानबाधन द्वारा स्वरूप स्वूपखंड ब्रह्मण साक्षात्ते अज्ञान तत्संचित संशयदीना बाधितखिल ब्रह्मनीष ब्रह्म जीवन मुक्त स्वस्प ब्रह्म ज्ञान अपना स्वरूप है अखंड ब्रह्म उसका साक्षात्कार जब हो जाता है अहम ब्रह्म ब्रह्म साक्षात्कार होने पर ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है बाध होता है ब्रह्म ज्ञान है न ब्रह्म की अज्ञान का अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है निवृत्ति के द्वारा स्वरूप अखंड ब्रह्म ही साक्षात करते स्वरूप अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार करने पर अज्ञान तत्कार्य अज्ञान का कार्य जितने कर्म कर्म कर्म अज्ञान संचित कर्म अज्ञान का संचितक अज्ञानिक्य सचितक ही संशय विपरियादीना अज्ञान का कार्य संशय विपरी विपर से बाधित तो हो जाते हैं अखिल तो निखिल बंधर रहित तो ब्रह्मनिष्ठ पूरा बंध से मुक्त हो गया ब्रह्मनिष्ठ जीते जी मुक्त होने से जीवन मुक्त जीते जी मुक्त ही भिद्यते हृदयग्रंथिते सर्वशया क्षेत्र चास्त कर्मा तस् पर एक ग्रंथि का भेदन होता है सब संशय नष्ट हो जाते हैं कर्म जितने सवन क्षय हो जाते हैं प्रारब्ध चत्र कर्म क्षय हो जाते हैं तस्मिन परावर दृष्टि पर अवरश्च अथा पराहे है का कार्य ब्रह्मात्म का तथा परम हिरण्य गर्भ अवरम यस्मात्कृष्ट दृष्टि ऐसा शुद्ध ब्रह्म के साक्षात्कार होने पर ऐसे कर्म क्षय होते हैं समये अयं तो व्यन्न समय मंसश्वणित मूत्रपूरीदीजन शरीरण आंध्यंद मंदुवादी भजन इंद्रग्रम अशनया पिपाशोकमोहाजन अंतकूर्वासन क्रीय कर्मा भोज्यमना ज्ञाना क्त है मूत्र पुरुष आदि का भाजन पात्र वर्तन जैसे आश्रय शरीर शरीर में सब मांस रक्त मुत, मण मूत्र सब ये उसका भाजन का शरीर इससे शरीर से कर्म करता हुआ व्यवहार करता है और भाजन है ना इंद्रियण इंद्रिय में ये सब आश्रय आंध्य मानद्य अपटुत्व आदि के पात्र इंद्रिय ग्रामीण इंद्रिय ग्राम है इंद्रिय समुदाय उनके द्वारा कर्म करता है शरीर और इंद्रिय के द्वारा और असनाया पिपासा पिपाशा शोकमुहादिभाजन अंतकर्णेन असनया पिपाशा शोकमुहादिभाजन आश्रय अंतकर्ण पूर्वपुरसनया क्रियमाणनी कर्मा भूज्यमना पूर्वपुरवासना के कारण जो कर्म है क्या है प्रार्थ कर्म भोग करता हुआ ज्ञान अविरुद्ध आरुद्ध फला पश्यन ज्ञान से अविद्ध है प्रारुद्ध कर्म ज्ञान से प्रार्थ कर्म का नाश नहीं होता है इसलिए अविरुद्ध है उनको देखता हुआ कर्म भोग करता हुआ भी बाधित तो तो परमात्व तो तो न पी बाधित तो हो जाने से वस्तुत्व तो नहीं देखता है देखने पर भी बाधित तो हुआ बाधित तो होने पर जैसे राज्य में सर्प भ्रम हो गया बाद में निश्चय हो गया ये जो है प्लास्टिक से बना गया है सर्प काष्ट से बना गया है ये सर्प नहीं है बाधित हो गया आगे सर्प नहीं है तो उसको देखने पर भी वो सर्प को देखता है सर्प को नहीं देखता है काष्ट को देखता है निश्चित है सर्प नहीं है इसी प्रकार सब देखते हुए भी परमार्थ तो नहीं देखता है क्योंकि वो बाधित हो गया यथा इंद्रजालमित ज्ञान वद इंद्रजाल पश्च्या परमार्थम जो जानता है इंद्रजाल जादु समझ लिया तो उसको देखते समय कहता है वास्तव नहीं है जादूगर देखता है किसका गला से काट दिया किसी को दिखा देता है तो देखाते समझता है कि यह नहीं ऐसा जादू है वस्तु तो नहीं है परमार्थम ऐसा नहीं देखता है सचक्षु अचक्षु रिव सक अकर्ण इत्यादि श्रुति अचक्षु सन रीवा वकर्ण होता हुआ सकर्ण जैसे वस्तु चक्षु को न है ज्ञान अपने ब्रह्म व्यापक शुद्ध चेतन मानता है उसके साथ शरीर इंद्रिय का संबंध नहीं चक्षुश्रवणादि इंद्रिय कुछ नहीं है नहीं होने पर भी अज्ञान के दृष्टि से चक्षुवाला जैसे श्रवण इंद्रिय वाला जैसे व्यवहार करता है वस्तुतः तो तो नहीं है उत्तम चुशुत तब जागृति यो न पश्यति दश्य नतः तथा नियमी नान्य निश्चय जागृति सुश्रुतवत यो पश्यती ऐसे सुश्रुत पुरुष से कुछ नहीं दिखता है ऐसे जागृत काल में भी जो नहीं दिखता है देखता है सब बाधित तो हो जाने पर भी होने जाने से देखने पर भी नहीं दिखता है सत्य रूप से नहीं दिखता है द्वय च पश्च्य नीचे अद्वैत द्वैत को देखता है अभी अद्वैय होने के कारण नहीं देखता है, है। अद्वैत न पश्यती तथा कूर्वन निष्क्रिय करते है भी निष्क्रिय है क्योंकि शर्य इंद्रिय से कर्म होता है ज्ञानी अपने के इंद्रिया नहीं मानता है शुद्ध जो निष्क्रिय है, अपने निष्क्रिय, इंद्रिया से कर्म होने पर भी नान्य अन्य नहीं हो आत्मज्ञानी इसमें वेदांत शास्त्र में निश्चय है ज्ञात पूर्व विद्यमान आहार विदि नाम अनुवृत्ति वु वासना नाम एवं अनुवृत्ति शुभ वासना चाहिए ज्ञान के पहले विद्यमान आहार विहार आदि की अनुभति होती है इसी प्रकार शुभ वासनाओं की अनुभति होगी ज्ञानी में क्यूँकी शुभ वासना शुभ संस्कार और शुभ शास्त्रीय कर्म चिंतन करने पर ही आगे ज्ञान होता है ज्ञान होने के पहले शुभ संस्कार वासना रहती है उसी की अनुति होगी अशुभ की नही शुभा शुभ हो रसिंवा अथा शुभ अशुभ कुछ राग द्वेष सुख दुख प्राप्त होशुभ उदासीन नहीं, बराबर से रहता है तदुक बुद्धाद्वैतसतत्व यथेष्टाचरण यदि शुना तत्व को भेदो अशुचिभक्षण पंचदश्मिका बुद्धम अद्वैतसतत्व येन अद्वैति का स्वरूप साक्षात्कार कल्याण वो यदि यथेष्टाचरण करें विधि निष्द को लं करें कुछ ना कुछ करे तो सुनाम तत्व दुशांत चाहो असुचि भक्षण को भेद असुचि अपवित्र भक्षण करेंगे कुत्ता और तत्व में फिर क्या भेद रहा अर्थात शुभ वासना की अनुभूति होती पहले ज्ञान होने के पहले शुभ वासना निश्चित कर्म नहीं करता था ज्ञान होने के बाद जैसे ज्ञान होने के पहले था ऐसे शुभ वासना की अनुवृत्ति होती अपने आप पहले तो करना चाहिए करके करता था आगे अपने स्वभाव से चलता है तथा करेगा जो तो तो चिंता को छोड़ करके कर रहता है तदाइनिम अमानित्वादी ज्ञान साधना अमानित्व अदमवित महिषाक्ष जबम ये सब ज्ञान का साधन कहे गये ये अध्यक्षित्वादेय सगुणाश्च अलंकार अनुवर्तनते सगुण पाठी सद सदगुण हाँ, अधिष्टित्वि जो अच्छे गुण है अलंकारवत अनुवर्तन्ते ज्ञानी में भूषण जैसे सद्गुण ही रहेंगे भूषण जैसे रहेंगे अधिष्टित्व आदि साधन अवस्था में अध्यक्षित्व आदि साधन पूर्वक रहता है अमात मदमित महिंसाख्याज आचार्योपास सौर्यमात्म विग्रह इंद्रिया वैराग्यम अनहंकार जरा मृत्यु जन्म मृत्युजराब दर्शन अशक्तिर भी संग पुत्रगृहामचितोपत्तिषु मय चाने योग से जनसंसति आध्यात्म ज्ञान निर्दान तदसनमेत ये ज्ञान का को ज्ञान गो ज्ञानक अज्ञान यदत्त ये ज्ञान के साधन को गीता में कहा तो गया ज्ञान साधना अदृष्टि सद्गुण रहते ही उत्पन्नात्मा बोध सेवादुणा अयत्न तो बवंत से न तो साधन रूपेण साधक आदि अदिष्टत्वादों को साधन रूप से रखता है कि जिसका ज्ञान हो गया ये गुण अयत्न तो बवंतीयत्न अपने आप रहते हैं आदि गुण अयत्न तो बवंती साधन रूपे नहीं है किम बहु न अयम देहयात्रा मात्रा इच्छा निच्छा परे प्राप्ति सुख दुख लक्षण आरब्धफला अन्वन अंतक सन् तदवसने प्रत्यगानंदपरब्रह्मी प्राणे लीने सी अज्ञान तत्संस्काराणी विनाशा परम कैबल्य आनंदेकसम अखिल भेद प्रतिभासहित अखंड ब्रह्म अवतिषति देहयात्रा दे दे देहयात्रा किल के, के चलता है इच्छा निच्छा परिच्छा प्राप्त प्राप्तानी अपने कहें स्वेच्छा से प्रारब्ध तीन प्रकारे है स्वेच्छा से अनिच्छा से और परिच्छा से, से प्राप्त होता है सुख दुख जो प्रारब्ध कर्म फल देने के लिए आरंभ कर दिया तो भोग होगा सुख दुख लक्षण आरब्ध फलानी आरब्धम फलम ये साम कर्मणाम फलानी अनुभवन आरब्ध फल है आरब्धम आरब्ध फलानी फल है बहुबली नहीं कहना कर्म का जो फल आरम्भ हो गया सुख दुख लक्षण अनुभव करता हुआ कभी इच्छा से कभी परिच्छा से कभी अनिच्छा से किंतु भोग करना पड़ता है जो प्रार्थ में अंत करनाभा नाम अभासक अंत करणादि का प्रकाश के स्वयं प्रकाश माने तद अवसाने समाप्त होने पर प्रत्येक आनंद पर ब्रह्मी प्राणली प्राण हो जाएगा ब्रह्म में सत्य ज्ञान तत्कार्य संस्कार प्राणे तत्कार संस्काराणी विना साती अज्ञान तत्कार्य संस्कार अज्ञान का कार्य संस्कार सौ नष्ट हो जाते हैं परम कैवल्यम आनंद एक परम कवल्य मुख्य है आनंद ही एक रस है अखिल भेद प्रतिवास रहितम कोई भेद नहीं है निर्भेद अद्वितीय शुद्ध स्वरूप अखंड ब्रह्म होकर के रहता है जीवन मुक्त न तसे प्राण उत्क्रामंती उसके प्राण के उत्क्रमण नहीं होता है अत्रेव लीन हो जाते हैं विमुक्त विमुच्यते इत्यादि श्रुते है भी भी पहले से मुक्त होकर के भी मुक्त होता है विमुक्त विमुचते प्रारध जब तक है तब तो तक तो तो उसको जीवन मुक्त कहते हैं प्रार्ध समाप्त होने पर विदेह कबेलू को प्राप्त करता है विश्व माया निवृत्ति सूची में कहा अंत में जब तो प्रारब्ध कहे प्रारब्ध कर्म से आक्षिप्त होता है स्वल्प अविद्या उसका कारण वो विद्या के अनुवृत्ति होती जिसे प्रार्ध कर्म का फल भोगता है ज्ञानी अपने दृष्टि से प्रार्ध कल नहीं मानता प्रारध कर्म ना फल अपने के शुद्ध चेतन व्यापक मानता है किन्तु अज्ञानी की दृष्टि से शरीर आदि रहता है तभी ज्ञान का उपदेश करेगा क्योंकि ज्ञानी के पास जाने के लिए श्रुति कहती है प्रार्थ कर्म रहेगा ज्ञानी का सार रहेगा तो उपदेश करेगा व्यापक शुद्ध चेतन रूप से रहता है जीवन मुक्त है प्रार्ध समाप्त होने पर विदेह कविलु प्राप्त करता है इति परमहंस परिव्राजक आचार्य सदानंद विरचित वेदांत सार समाप्त हो ओ। पूर्णमावशिष्य ओम शांति शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशव पुनः पुनः वंदे भगवान देदा हाय दक्षिणा मूर्द नम शाति शांति श्रा